अथर्वेदीय मुंडकोपनिषद के द्वितीय मुंडक के प्रथम खंड का विचार हम लोग कर रहे हैं इस खंड की प्रथम खंडिका के व्याख्यान रूप भाष्य का विचार हो चुका है द्वितीय मंत्र के अवतरण भाष्य का भी विचार हम लोग कर चुके हैं पूर्व मंत्र में ब्रह्मात्म एक की सिद्धि के लिए अग्नि विश्वलिंग का दृष्टांत बताया गया अग्नि विष्वुलिंग में स्वतः अभेद है औपाधिक कार्य कारणात्मक भेद है विश्वलिंग कार्य है अग्नि कारण है विश्वलिंग में कार्यत्व और अग्नि में कारणत्व रूप जो विशेषता है स्वरूपतः नहीं है अग्नि का स्वरूप है औष्ण्य प्रकाश और विश्वलिंग का भी स्वरूप है औष्ण्य प्रकाश तो ये जो स्वरूप है औष्ण्य प्रकाशात्मक इस रूप से विश्वलिंग कार्य भी नहीं है और औष्ण्य प्रकाश रूप से अग्नि कारण भी नहीं है अपितु उसमें आरोपित यानी औपाधिक कारणत्व है कार्यत्व है औष्ण्य प्रकाश रूप से तो दोनों एक है एक में कार्यत्व कारण रूप विशेषता वैलक्षण्य नहीं रहेगा भेद नहीं रहेगा वो उपाधि है समष्टि वेष्टि समष्टि है काष्ठ और काष्ट से विभक्त अवयव विशेष है वेष्टि और ये वेष्टि उपाधि काष्ट से विभक्त अवय विशेष जब औष्ण प्रकाशात्मक अग्नि का बन जाता है तो चिंगारी कहलाता है ये नाम आता है उसका चिंगारी विश्वलिंग और वह कार्यूप विशेषता भी उसमें आ जाती है और अग्नि में आ जाता है कारणत्व शेष समष्टि काष्टरूप उपाधि को लेकर के ऐसे ही दार्टान्त में बताया गया था तथा आ, यक्ष, आ, तथा अक्षरा संभवती यह विश्वम विश्व या विविधा भावा प्रजायन्ते तो हे सौम्य अक्षर से भाव शब्दित जीवात्माएं उत्पन्न होती है तथा यानी अग्नि से का उपाधिक अग्नि से उत्पन्न होने वाले विश्वलिंग के तरह मायोपाधिक अक्षर शब्दित ब्रह्म से ये वेष्टि कार्यक्रम संघात उपाधिक जीव उत्पन्न होता है। ब्रह्म की उपाधि से जीवों की उपाधि उत्पन्न हुई तो माना गया उपहितो ब्रह्म से समष्टि उपहित ब्रह्म से वृष्टि उपहित जीव उत्पन्न हुआ समष्टि उपाधिक ब्रह्म में कारणत्व और वेष्टि उपाधि उपहित जीव में कार्यत्व का रूप हुआ और स्वतः समष्टि उपाधि विविक्त जो चैतन्य है वह प्रज्ञान मात्र है और वेष्टि उपाधि कार्यक्रम संघात से विविक्त जीव भी प्रज्ञान मात्र है प्रज्ञान का स्वतः कोई भेद नहीं है अभेद है वह प्रज्ञान निर्विशेष है दोनों का स्वरूप भूत <coughs> उनमें विशेष यानी कोई भेद नहीं है निर्विशेषता प्रज्ञान की निर्विशेषता को स्पष्ट करने के लिए तीसरा मंत्र है दूसरा मंत्र हाँ अविभक्त हा? ही है हाँ उपाधि के बिना भी और उपाधि अवस्था में भी अविभक्त ही है, है हाँ अभिव्यक्त अच्छा सामान्य स्वरूप जो है वह अभिव्यक्त ही है अग्नि का दो स्वरूप होता है एक सामान्य स्वरूप और एक विशेष स्वरूप तो जैसे सामान्य जो चिद्रूपता है वह भाती के रूप में सब में अनुसूत है वो जड़ में भी है वो भी प्रकाशित हो रहा है वो भातीपना ये आ, सामान्य है ऐसा अग्नि का भी एक सामान्य रूप है औष्ण्य प्रकाश वो सामान्य अग्नि उपाधि के बिना भी है, वो कारण है ना तो अग्नि तत्व वह काष्टादि काश्ट, जो उपाधियां हैं इन उपाधियों के बिना भी रहता है लेकिन सामान्य रूप से रहेगा वो सामान्य रूप इंद्रिय ग्राह्य नहीं है हाँ वो अत इंद्रिय है तो ऐसे ही सामान्य जो चेतन है वह विचार से युक्ति से ग्राह्य है ऐसे अनुभव में नहीं आता और चैतन्य का जो अभिव्यक्त स्वरूप है चिदाभास उसी को हम व्यवहार अवस्था में ग्रहण करते हैं व्यवहार में आने वाला अग्नि जो औष्ण प्रकाश है रूप वह विशेष स्वरूप है उसका और एक सामान्य स्वरूप है वह अतिद्रिय है वह तो चक्षु इंद्रिय का भी कारण है ना अपत अग्नि पंचकृत अग्नि को ही हम ग्रहण करते हैं पंच इंद्रिय गोचरा शब्द से कहे गए जो स्थूल पंचभूत है पंचकृत इंद्रिय गोचर है और महाभूतानि अहंकार इसमें महाभूत शब्द से कहा कहा गया जो स्थूलभूतों की ग्राहक इंद्रियों का भी कारण भूत है वह इंद्रिय ग्राह्य नहीं होगा इसलिए इंद्रिय परा कहा है वो अर्थ है अपंचकृत पंच महाभूत वो सामान्य स्वरूप है अग्नि का, लेकिन दारष्टान्त में उसे ग्रहण नहीं किया जा सकता अभिव्यक्त स्वरूप को ही दृष्टांत के रूप में दिखा करके दारष्टान्त में प्रज्ञान मात्र अभिन्न है ये दिखाया जा रहा है तो दृष्टान्त में अग्नि का जो विशेष स्वरूप है इंद्रिय ग्राह्य पांच भौतिक उसे बताया जा रहा है औष्ण्य प्रकाश रूप है क्योंकि उसी का सामने वाला ग्रहण कर पाता सामने वाले को जो ग्रहण हो रहा है वही दृष्टान्त के रूप से रखा जाएगा लेकिन मुख्य रूप से वह सामान्य स्वरूप उसका नहीं है जो इंद्रिय गोचर है वो सामान्य स्वरूप नहीं है तो ये जो द्वितीय मंत्र है वह ब्रह्म के जो निर्विशेष स्वरूप है अभिन्न स्वरूप है प्रज्ञान मात्र उसका स्पष्टीकरण करने के लिए है दिव्योमूर्त पुरुष इत्यादि इसलिए अवतरण भाष्य में भाष्कर भगवान ने कहा कि जो कारण उपाधि अक्षर नामक अव्याकृत है उससे भी पर हैं और समस्त विशेषताओं से रहित निर्विशेष हैं निराकार हैं और जो मूर्ता मूर्तादि द्वैत हैं उसके निषेध अवधि तया ज्ञाप्यमान है उसे बताने की विवक्षा से यह मंत्र कह रहा है विवक्षण यह मंत्र का विशेषण है विवक्षण मंत्र आह उस निर्विशेष स्वरूप को बताने की इच्छा वाला मंत्र निर्विशेष स्वरूप को बताता है। हिव्यो ह्यमूर्त पुरुष सबाभ्यंतरो अप्राणो ह्य मना शुभ्रो क्षरा परत पर तो दिव्य तो दीव धातु हैं उससे दिव्य शब्द बन गया द्योतनवान इस अर्थ में और द्योतन सेलेना है स्वरूपभूत दीप्ति को चैतन्य चे, को तो दिव्य शब्द का अर्थ है द्योतन वन और द्योतन शब्द का अर्थ है नित्य विज्ञप्ति जिसे नहीं विज्ञातुर विज्ञातेर विज्ञातुर्विज्ञातेर्वीर वीर विपरिलोपो वी बशिवात्ता के विज्ञाति का लोप नहीं होता क्यों कि वह अविनाशी हैं वो स्वरूभूत विज्ञप्ति देवतन है और उस स्वरूपूत विज्ञाति वाला द्योतनमान दिव्य कहलाएगा का मतलब वो नित्य विज्ञप्ति और वह स्वयं अलग अलग ने स्वरूप है ना उसका नित्य विज्ञप्ति स्वरूप दिव्य शब्द का अर्थ है विज्ञप्ति शब्द का अर्थ है था ज्ञप्ति यानी ज्ञान और वी का अर्थ है विशुद्ध विज्ञप्ति शब्द का अर्थ निकलेगा विशुद्ध ज्ञान विज्ञानम आनंदम ब्रह्म में विज्ञान शब्द का जो अर्थ है वह नित्य विज्ञप्ति में विज्ञप्ति हैं <paragraphs> ज्ञप्तिर्ज्ञानम और वी यानी विशुद्ध और ज्ञान में विशुद्धि हैं विषय संसर्ग संसर्गराहित्य विषय रहित ज्ञान विषय संपर्क से ज्ञान में अनित्यवादि अशुद्धियाँ आ जाती हैं दोष आ जाते हैं वह मलिन हो जाता है सदोष बन जाता है घटादि अनित्य है, तो उनके संपर्क से वृत्मक ज्ञान भी अनित्य होता है और ये जो विज्ञप्ति है वह विशुद्ध ज्ञान है मतलब अनित्यत्वादि दोषों से वर्जित ज्ञान है वृत्यात्मक ज्ञान तो प्रमाण से का प्रमेय के साथ संसर्ग होने के बाद उत्पन्न होता है इसलिए उसमें उत्पत्ति और जात से ध्रुव मृत्यु के अनुसार मृत्यु तो जन्म विनाश विनाशादी विकार है वह विकारी ज्ञान है प्रमाण प्रमेय से उत्पन्न होने वाला ज्ञान प्रमाण प्रमेय प्रमेधीन ज्ञान वह वृत्यात्मक है अंतकरण की वृत्ति विषय से वो उत्पन्न होती है तो सदोष है उसे विज्ञप्ति नहीं कहा जाता विज्ञप्ति है विशुद्ध ज्ञान और वह जन्मादि विकारों से रहित होने से नित्य है इसलिए नित्य विज्ञप्ति कहा जा रहा है वही दिव्य शब्द है नित्य विज्ञप्ति स्वरूप जैसे बृहदारण्यक में नहीं विज्ञातूर विज्ञातेर विपरिलोपो विद्यते इस वाक्य से कहा हाँ वो प्रकाश है ज्ञान तो नित्य ज्ञान स्वरूप तैतृय में सत्यम ज्ञानम शब्द से जिसको कहा सत्यम यानी नित्यम अबाधितम और ज्ञान तो सत्य ज्ञान स्वरूप वो कौन है सत्य ज्ञान ब्रह्म का स्वरूप बताया सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म उसी को यहाँ पर दिव्य शब्द से कहा जा रहा है सत्य ज्ञान को हाँ हाँ तो दिव्य शब्द का एक अर्थ करेंगे द्योतन वान उसमें द्योतन शब्द का अर्थ है नित्य विज्ञान नित्य ज्ञान और नित्य ज्ञान स्वरूप ये विज्ञप्ति शब्द का अर्थ हो जाएगा <laughs> अथवा दीव शब्द का अर्थ है स्वरूप और दिवी भव दिव्य यानी स्वयं में स्थित स्व स्वयं प्रकाश जो ज्ञान है वो है अलौकिक ज्ञान स्वरूपूत ज्ञान लौकिक ज्ञान होता है प्रमाणों से उत्पन्न होने वाला वृत्यात्मक ज्ञान वो अलौकिक ज्ञान कहलाता है और जो स्वरूभूत ज्ञान है वो है दिव्य ज्ञान तो दिव्य शब्द का अर्थ है प्रज्ञान निर्विशेष ज्ञान विशुद्ध ज्ञान इसमें दिव्यता क्या है क्यों वो दिव्य हैं यानी नित्य हैं तो उसकी नित्यता का साधक हेतु है ही यानी अस्मात्णात अमूर्त मूर्त कहते हैं साकार को और अमूर्त शब्द का अर्थ निकलेगा निराकार मूर्ति यानी आकार मूर्ति जिसकी होती है जैसे भक्ति जिसमें होती है उसको कहा जाता है भक्त भगवान का भक्त कौन है भगवान भगवत विषयक भक्तिमान भक्त हैं ऐसे मूर्तिमान को कहा जाएगा मूर्त मूर्ति का है आकार आकार वाला वो मूर्त हो जाएगा और अमूर्त का अर्थ निकलेगा जो मूर्त यानि आकार वाला नहीं है निराकार तो ही यानी अस्मात्णात अमूर्त यानी निराकार वो जो दिव्य ज्ञान है वह अमूर्त है निराकार है उस ज्ञान का क्या आकार होगा वृत्यात्मक जो उत्पन्न होने वाला ज्ञान है लौकिक ज्ञान है उसका तो आकार होता है जो विषय होता है उस विषय के आकार का होता है घट यदि घट विषय वृत्ति होगी तो घटाकार वृत्ति बनेगी पटाख पटाख पट है विषय तो पटाकार वृत्ति होगी जो उसके विषय का आकार होगा तदाकार ही वृत्यात्मक ज्ञान होता है लौकिक ज्ञान होता और ब्रह्म का स्वरूपूत जो ज्ञान है दिव्य शब्द से कहा गया उसका कोई भी आकार नहीं है जैसे आकाश का जो बिना उपाधि के घटादि उपाधि के बिना जो केवल आकाश का स्वरूप है उसका क्या आकार है घटादि से अवच्छिन्न होता है तो घट यदि गोलाकार है तो वो छिद्र भी अवकाश ही आकाश है ना? वो छिद्र ही आकाश है वो भी गोलाकार सा लगता है यानी उपाधि जैसी होगी वैसा भले ही दिखे, लेकिन स्वतः जो आकाश है अवकाशात्मक उस अवकाश का कोई भी आकार नहीं है ऐसा जो मूर्ति रहित है आकार रहित है उसे कहा जाता है अमूर्त निराकार तो जिस कारण से निराकार है दिव्य ज्ञान उस कारण से वह एक प्रकार से विशुद्ध है दिव्य है और वह पुरुष है उसी ज्ञान का नाम पुरुष भी है जो निराकार स्वतः निराकार विशुद्ध ज्ञान है विज्ञप्ति है वह आत्मा का स्वरूप होने से पुरुष यानि आत्मा और पुरुष का स्वरूप होने से पुरुष है उस ज्ञान को पुरुष क्यों कहते हैं तो कहते पूर्णत्वात्ष ये उत्पत्ति करते पुरुष शब्द की तो पूर्ण होने से पुरुष है और पूर्णता कही गई है सत्य ज्ञान में अनंत एक विशेषण बताया गया है ना नैतृ में सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा इसमें अनंत में अंत शब्द का अर्थ होता है परिच्छेद और अनंत शब्द का अर्थ है परिच्छेद रहित तो। और वो परिच्छेद होता है तीन प्रकार से देश काल और वस्तु से ये तीन को कहा जाता है परिच्छेदक देश एक परिच्छेदक है काल एक परिच्छेदक है और वस्तु परिच्छेदक हैं और इन तीनों से जो परिच्छिन्न होगा इन तीनों से परिच्छेद जिसका होता है परिच्छेद यानी परिचिनता उसे कहा जाता है शांत और अनंत कहा जाता है इन तीनों से जो परिचिन्न नहीं होता इन तीनों के द्वारा परिचिन्नता जिसमें नहीं आती <coughs> वह है अनंत उसी को पूर्ण कहा जाता त्रिविध परिचेद रहित जो होगा वह पूर्ण कहलाता है तो ये जो दिव्य ज्ञान है निराकार जो ज्ञान है वह पुरुष इसलिए है कि पूर्ण है यही सबका अधिष्ठान है और देश काल और वस्तु जो परिच्छेदक है, वे भी इसी ज्ञान में कल्पित है, अध्यारोपित है, दिव्य शब्द से कहे गए विज्ञप्ति को माना जा रहा है अधिष्ठान और उसमें अध्यस्त हैं देश, काल, वस्तु तो देशकाल वस्तु का भी अधिष्ठान होने से यानी देशकाल वस्तु को भी सत्तास्पूर्ति प्रदान करने वाला होने से सत्तास्पूर्ति का अर्थ है आत्मलाभ सत्तास्पूर्ति प्रदान करना का अर्थ है आत्मलाभ प्रदान करना तो जैसे रस्सी ही न हो तो मंद अंधकार में भी सर्प का भ्रम नहीं होगा और सर्प की प्रतिति ही सर्प की सत्ता है प्रातिभाषिक वस्तु की सत्ता तो उसका ज्ञान ही हुआ करती है ना तो अधिष्ठान न हो तो अध्यस्त की प्रतिति ही नहीं होगी अधिष्ठान जो नित्य विज्ञप्ति है वही देश को आत्मलाभ करा रहा है काल को भी आत्मलाभ करा रहा है वस्तु को भी आत्मलाभ करा रहा है तो देश काल वस्तु तीनों के तीनों जिस दिव्य शब्दित नित्य विज्ञप्ति से सिद्ध हो रहे हैं आत्मलाभ प्राप्त कर रहे हैं वे जिससे सत्ता स्फूर्ति पा रहे हैं उससे उसको अपने से परिचिन्न नहीं कर पाएंगे पहले वो सिद्ध हो तब न परिचिन्न कर पाएंगे देशकाल वस्तु का भी यह अधिष्ठान यानी वास्तविक स्वरूप होने से जैसे अग्नि दाह्य को तो जला सकता है लेकिन अपने दाहकत्व रूप स्वरूप को नहीं जला सकता स्वयं में स्व का व्यापार नहीं होता ऐसे देश काल वस्तु काज हो परिचिन्न करना रूप व्यापार है वह स्वयं के वास्तविक स्वरूप में सिद्ध नहीं होगा इसलिए ये देश से अपरिचिन्न काल से अपरिछिन्न तथा वस्तु से अपरिचिन्न है देश काल वस्तु जो परिच्छेदक हैं अन्य के वे आत्मा में ही कल्पित होने से अपने अधिष्ठान को परिच्छिन्न नहीं कर पाते यह नित्य विज्ञप्ति की पूर्णता है देशकृत परिच्छेद राहित्य वस्तुकृत परिच्छेद राहित्य, कालकृत परिच्छेद राहित्य होने से वह पुरुष है पूर्ण है और पुरुष शब्द की अन्य भी एक युत्पत्ति भाषकर भगवान बताएंगे पूरी शयनाथ पुरुष तो पूर्व यानी ये शरीर चौरासी लाख प्रकार के और इन शरीरों में भी प्रत्येगात्मा के रूप में अंतर्यामी के रूप में ये स्थित है कौन जिसे दिव्य कहा गया वह दिव्य ही नित्य विज्ञप्ति स्वरूप चेतन सबकी प्रत्येक आत्मा के रूप में अंतर्यामी के रूप में ब्रह्मा से लेकर के स्तंभ पर्यंत सारे प्राणियों की अंतर आत्मा के रूप में विद्यमान है इसलिए पुरुष शब्द से तो लेंगे ब्रह्मा से लेकर के स्तंभ पर्यंत के चौरासी लाख प्रकार के शरीर और उनमें जो प्रत्येक आत्मा के रूप में अवस्थित है उसे पुरुष कहा जाता है पूरी शयनात् शयन का है अवस्थान स्थिति रहना प्रतिष्ठा तो पूरी यानी शरीर शयनात् यानि अवस्थानात् प्रतिष्ठात्ी सह पुरुष हैं पुरुष तो ये प्रत्येगात्मा के रूप में सभी शरीरों में रहने से भी इसे पुरुष कहा जाता और वो कौन है यही दिव्य शब्दित ज्ञान प्रज्ञान अंतर्यामी के रूप में सब में है हाँ दिव्य शब्द का ही अर्थ है चेतन और जब पुरुष शब्द की व्युत्पत्ति पूरी सेनात पुरुष ऐसी करते हैं तो पुरुष शब्द में पूर्व का अर्थ निकला शरीर और उस शरीर में स्थित होने से पुरुष कहलाता है यह अर्थ निकला पुरुष शब्द का द्वितीय युत्पत्ति के अनुसार तो उसमें आ गया एक पूर्व शब्द तो शरीर भी और पुरुष शब्द ने बताया कि वो शरीर के अंदर स्थित है तो फिर शंका होती है कि शरीर के बाहर नहीं होगा इसलिए एक विशेषण है सर्वात्मत्व तो दिखाने के लिए सबाह्याभ्यंतर ही यानी अस्मात्णा सबायाभ्यंतर तो जिस कारण से वह सबायाभ्यंतर है बाह्य शब्द का अर्थ है बहिर्भवा बाह्या और आंतरशब्द का अर्थ है अंत भवा अंतरा और सशब्द का अर्थ है सह साथ तो सबाहभ्यंतर इसमें बाह्याभ्यंतर में तो दोन समास हुआ बाह्य शब्द और आभ्यंतर शब्द का बाह्य का अर्थ है बाहर होने वाले रहने वाले <coughs> अंतर का अर्थ है अंदर रहने वाले तो जो बाहर रहने वाले हैं अंदर रहने वाले हैं इन दोनों के साथ जो रहता है तो सह बाह्याभ्यंतरी ही वर्तते इति सबाहभ्यंतर सह, सह शब्द के स्थान पर स आदेश होकर के बन जाता है सबाहभ्यंतर शब्द उसका अर्थ होता है जो बाहर रहने वाले के साथ भी रहता है सबाह्य दोन दोनों शब्द के आदि में सूर्यमान स शब्द का अन्वय बाह्य और अंतर दोनों शब्द के साथ होगा तो इसमें से दो शब्द निकलेंगे सबाह्य और सन्तर सबाह्य और सांतर ऐसे दो शब्द निकालिए स का बाह्य और अंतर के साथ अन्वय करके अंतर या अभ्यंतर तो सबाह्य और साभ्यंतर सबाहतर सबाह शब्द का अर्थ निकलेगा बाहर रहने वाली वस्तु के साथ जो रहता है उसे कहा जाएगा सबाह्य और साभ्यंतर कहा जाएगा आभ्यंतर यानि अंदर रहने वाली वस्तु और उस अंदर रहने वाली वस्तु के साथ भी जो रहता है वो है सांतर तो सबाह्य और साभ्यंतर इन दो शब्दों का अर्थ निकलेगा बाहर रहने वाली वस्तु के साथ रहने वाला अंदर रहने वाली वस्तु के साथ रहने वाला तो बाहर और अंदर ये दोनों सापेक्ष शब्द है अवधि की अपेक्षा करता है किसकी अपेक्षा बाहर किसकी अपेक्षा अंदर तो जैसे हम लोग अंदर हैं इस भवन की जो चार दीवार हैं इन चारों दीवालों के अंदर हम हैं तो एक अवधि बनी चार दीवाली है और उसके अंदर हम हैं और इन चार दिवाली के बाहर जो हैं उन्हें कहा जाएगा बाहर जो रास्ते पे होंगे तो भवन की जो सीमा है उसकी अपेक्षा से आभ्यंतर और बाह्य ये व्यवहार हो रहा है ना, ऐसे यहाँ पर सबाह्य का अर्थ हुआ बाहर रहने वाले वस्तु के साथ रहने वाला साभ्यंतर का अर्थ हुआ अंदर रहने वाली वस्तु के साथ रहने वाला तो किसकी अपेक्षा बाहर रहने वाली वस्तु है किसकी अपेक्षा अंदर रहने वाली वस्तु है तो पुरुष शब्द की उत्पत्ति करते समय जो पूर्व शब्द का अर्थ निकला शरीर वो शरीर को माना जाएगा अवधि सीमा तो शरीर की अपेक्षा बाहर रहने वाले जो पदार्थ हैं, तो शरीर की अपेक्षा बाहर रहने वाले पदार्थ हो गए इस शरीर से बाहर जो भी संसार है पूरा और उनके भी साथ जो रहता है का मतलब उनका भी जो अधिष्ठान है शरीर की अपेक्षा जो बाहर वस्तुएं हैं उनका भी अधिष्ठान होने से अध्यस्त जो बाह्य वस्तुएं हैं उनके अधिष्ठान के रूप में उन वस्तुओं के साथ भी रह रहा है यही दिव्य शब्दित ज्ञान प्रज्ञान इसलिए वो सबाह्य हैं और शरीर के अंदर जो है, बाकी चारों कोश शरीर तो है अन्नमय कोश और इसके अभ्यंतर हैं प्राणमय कोश मनोमय कोष विज्ञानमय कोश, विज्ञान कोश आनंदमय कोश और इन चारों कोषों के भी अधिष्ठान के रूप में ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा के रूप में जो रह रहा है इन चारों के भी अधिष्ठान के रूप में इसलिए भी उसे कहा गया साभ्यंतर तो सबाह्यातर शब्द का अर्थ निकला अन्नमय कोष के बाह्य वस्तुओं का भी जो अधिष्ठान है और अन्नमय कोष से आभ्यंतर वस्तुओं का भी जो अधिष्ठान है का अर्थ है सर्वात्मा है और ये पूर्व शब्द से कहा गया जो पुरुष में शरीर है और उसके अंदर रहता है उसकी अंतरात्मा के रूप में इसलिए उसका तो अधिष्ठान हो ही गया तो सर्वाधिष्ठान है सर्वाधिष्ठान होने से सर्वात्मा है ये सब आयाभ्यंतर शब्द कह रहा है कि जो दिव्य शब्दित तो, नित्य विज्ञप्ति है वह सर्वात्मा है सर्वाधिष्ठान होने से अधिष्ठान ही सब का अध्यस्त का वास्तविक स्वरूप हुआ करता और सर्वात्मा होने से क्या हुआ तो उसको छोड़ करके तो दूसरा कोई होगा ही नहीं फिर वही वही है वो अद्वितीयता सिद्ध हो जाएगी उसकी सब आह्यंतर शब्द से अद्वितीय है वो अद्वितीय होने के कारण ही का अर्थ है अस्मात्णा स बाह्याभ्यंतर यानी सर्वात्मा अद्वितीय अतः अजह ये लगाइए अजह का न है इति अजह अज जिसकी उत्पत्ति नहीं होती अपने आप से तो उत्पन्न हो नहीं सकता एक में कार्य कारण भाव नहीं होता है ना आत्माश्रय दोष आएगा स्वयं से ही स्वयं की उत्पत्ति मानेंगे तो और दूसरा कोई आत्मा से अलग है नहीं जो आत्मा को उत्पन्न कर दे स्वयं से स्वयं की उत्पत्ति हो नहीं सकती और दूसरी कोई दूसरा दूसरी कोई वस्तु है नहीं जो आत्मा का कारण बने आत्मा को उत्पन्न करें इसलिए वह अज है सब आयाभ्यंतर शब्द ने कहा कि वह सर्वात्मा हैं अद्वितीय हैं इसलिए दूसरा कोई कारण नहीं है कारणाभावत्त अजह कारणांतराभावत अजह और पूरी सेनात पुरुषह कहा तो कार्यक्रम संघात में आत्मा के रूप में अंतरात्मा के रूप में स्थित है तो फिर वह जीव जैसा कार्यक्रम संघातवान है और जीव से अभिन्न है ब्रह्म तो जीव का तो भोगायतन स्थूल शरीर भी है भोगोपकरण सूक्ष्म शरीर भी हैं जिसे करण कहा जाता है तो कार्यकरण संगत है स्थूल सूक्ष्म शरीर और स्थूल सूक्ष्म शरीरवान है जीव और उससे अभिन्न है ब्रह्म तो यदि कार्यकरण संघातवान जीव से अभिन्न ब्रह्म है तो ब्रह्म में भी कार्यक्रम संघातवत्ता प्राप्त हुई ब्रह्म को भी मानना पड़ेगा कार्यक्रम संघातवान इसलिए उत्तरार्ध में बताया जा रहा है कि उसमें स्वतः कार्यक्रम संघात नहीं है उससे उरहित रहित है अप्राणो अप्राण का अर्थ है प्राण रहित प्राण है क्रिया शक्तिमान तत्व जिसमें क्रियानुकूल शक्ति रहती है उसे कहा जाता है प्राण प्राण हो तो कोई भी क्रिया नहीं होगी क्रिया शक्तिमान तत्वों का नाम है प्राण और ये उपलक्षण है कर्म इंद्रियों का भी प्राण से ही क्रिया शक्ति पाकर के वागा इंद्रिया वदनादि क्रियाएं करती हैं कर्मेन्द्रिया तो प्राण शब्द को वागादि इंद्रियों का भी कर्मेन्द्रियों का भी तथा कर्मेंद्रियों के जो विषय है वदनादि उनका भी मानना उपलक्षण और वागादि इंद्रियों में निराधार वागादि इंद्रियों में वदनादि व्यापार नहीं होता है जब वाग इंद्रिय का गोलक जिहा में वाग इंद्रिय स्थित होगी तभी वदन रूप व्यापार होगा जब हस्त इंद्रिय का गोलक जो ये है इसमें हस्त इंद्रिय स्थित होगी तभी आदान प्रदान रूप व्यापार होगा नहीं तो इस भोगायतन शरीर को छोड़ करके प्रारब्ध के समाप्त होने पर जीव जाता है तो इनको लेकर के जाता है ना, उस समय इंद्रिया उसके साथ रहती हैं लेकिन हाथ से वह कुछ भी लेने नहीं कर सकता पांव से चल नहीं सकता वाणी से बोल नहीं सकता क्योंकि आधार नहीं है जो वहाँ आधार हैं अविकसित आधार हैं भूत सूक्ष्म जैसा चाहिए इनको व्यापार करने के लिए गोलक वैसा गोलक नहीं है इसलिए इनका कोई व्यापार नहीं होता ना उस समय इस एक स्थूल शरीर को छोड़ कर के शरीरांतर को ग्रहण करने के लिए जब जीवात्मा यात्रा करता है शरीरांतर के लिए तो उस समय ये सारी कर्म इंद्रिया ज्ञान इंद्रिया उसके साथ रहती है प्राण भी साथ में रहते हैं क्रियाशक्ति प्राण भी है और क्रिया करने योग्य वाघ इंद्रिया भी है लेकिन बोलना आदि कुछ भी उसका नहीं होता गोलक न होने से इसलिए यहाँ व्यापार में समर्थ इंद्रियों का उपलक्षण है ना प्राण तो व्यापार में समर्थ इंद्रिया तो होगी गोलकस्थ इंद्रिया कर्म इंद्रिया और गोलक से युक्त इंद्रिया का मतलब स्थूल शरीर का अंश है उनका गोलक इसलिए स्थूल शरीर भी आ गया उपलक्षण विधया और उनका व्यापार रूप विष है तो प्राण शब्द से इन तीनों को लेना प्राण शब्द का मुख्यार्थ क्रिया शक्तिमान तत्व और कर्मेन्द्रिया कर्मेन्द्रियों के गोलक और उनका व्यापार सब व्यापार कर्म कहने से गोलक भी आ गया और गोलक कहने से स्थूल शरीर भी आ गया ये तो प्राण शब्द का अर्थ निकलेगा और वो है अविद्यमान जिसका उसे कहा जाएगा अप्राण जीव भाव तो जीव की उपाधि कार्यक्रम संघात के अभिव्यक्त होने के बाद आता है चिंगारी ये नाम जलते हुए काष्ट से उसका अवयव जब अलग हो जाता है और उस अवयव से संलग्न औष्ण्य प्रकाश स्वरूप अग्नि का नाम चिंगारी आता है उससे पहले वो अग्नि ही है वो चिन्हगारी से रही था, ऐसे यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि प्राण शब्द से उपलक्षण विधेयत कार्यक्रम संघात मात्र अमना शब्द में भी मन शब्द से लेना है ज्ञान शक्तिमान अंतकरण और ज्ञानेंद्रिया स्व्यापार ज्ञानेंद्रिया तो स्व्यापार ज्ञानेंद्रिया कहने से उनके गोलक भी आ गए क्या मतलब मन और प्राण इन दो शब्दों से लिया गया पूरा कार्यक्रम संघात और ये कार्यक्रम संघात जब उत्पन्न नहीं हुआ था जैसे चिंगारी अग्नि से उत्पन्न नहीं हुई है जब उस समय तो चिंगारी नहीं है लेकिन अग्नि है वह अग्नि चिंगारी की उपाधि से परिचिन्न उपाधि से रहित है ना, ऐसे ही ये जो वेष्टि कार्यक्रम संघात रूप जीव की उपाधि है प्राण और मन शब्द से गृहित तो। और ये प्राण और मन शब्द से गृहित तो वेष्टि कार्यक्रम संघात रूप उपाधि से जो रहित हैं इनके उत्पत्ति से पहले ब्रह्म है कि नहीं कार्यक्रम संघात उत्पन्न होने से पहले ब्रह्म है नित्य होने से जो दिव्य शब्द से ग्राह्य नित्य विज्ञप्ति है उसी को अप्राण अमना बताया जा रहा है वह उसका एक औपाधिक स्वरूप जीव भले ही कार्यक्रम रूप उपाधि वाला हो अग्नि का एक काष्ट के विभक्त अवयव से संलग्न स्वरूप भले ही चिंगारी कहलाए परिचिन्न कहलाए लेकिन अग्नि परिच्छिन्न नहीं है अग्नि को चिंगारी नहीं कहा जाएगा अग्नि को परिचिन्न नहीं कहा जाएगा अग्नि तो समि है व्यापक है वह चिन्हगारी पने से रहित है चिंगारी की जो उपाधि है उस उपाधि से वियुक्त है, रहित है, ऐसे ही ये कहा जा रहा है कि कार्यक्रम संघात रूप जो उपाधि हैं पूर्वमंत्रस्थ भाव शब्दित जीवों की उस उपाधि से वस्तुतः रहित यहाँ जो दिव्य शब्द से कहा जाने वाला नित्य विज्ञप्ति स्वरूप ब्रह्म है वह है अप्राण है अमना है कार्य कार्यक्रम संघात वर्जित है उसमें प्राण तथा मन नहीं है मतलब तो प्राण मन से उपलक्षित कार्यक्रम संघात रूप उपाधि नहीं है निरुपाधिक है वो इसलिए उपाधि निमित्तक भेद भी उसमें नहीं होगा और जिस कारण से प्राण तथा मन शब्द से उपलक्षित जो उपाधि है उस उपाधि के संपर्क से ही उपाधि के साथ तादात्म्य करने से जीवात्मा भी औपाधिक रूप से भले ही मलिन सा प्रतीत हो अशुद्ध प्रतीत हो स्वतः तो जीव भी शुद्ध है जो काष्ठ से विविक अंश है काष्ठ का उससे तादात्मपन्न अग्नि भी परिच्छि नहीं है वस्तुता लेकिन परिछिन्नता का उसमें आरोप होता है परिचिन उपाधि के साथ तादात्म्य करने से जैसे ऐसे जीव भी स्वतः निर्मल है लेकिन मलिन प्राण और मन मनशब्दित तो उपाधि के साथ अविद्यक तादात्म्य अभिमान करने से आरोपित तो उपाधिगत मल से अशुद्धि से अशुद्ध होता है जीव तो और ये जो दिव्य शब्दित तो प्रज्ञान है नित्य विज्ञप्ति है वह तो मलिन जो उपाधि है प्राण और मन शब्दित तो उस उपाधि से रहित है अप्राण अमना है अमनाह का अर्थ है उपाधि रहित है तो जिस कारण से निरुपाधिक है इसलिए उपाधि निमित्त तक जो मल है वो उसमें नहीं रहेगा अशुद्धि उसमें नहीं रहेगी दो प्रकार से अशुद्धि होती हैं एक स्वतः अशुद्धि कुछ कुछ पदार्थ होते हैं स्वतः ही अशुद्ध होते हैं और कुछ पदार्थ होते हैं स्वतः शुद्ध होते हैं, लेकिन दूसरे के अशुद्ध के संपर्क से अशुद्ध होते हैं उन्हें कहा जाता है वे आ, वे भी मलिन हो गए और जो स्वतः शुद्ध हो और मलिन का संसर्ग भी उसके साथ न हो मलिन के साथ संबंध भी न रखने वाला हो वो तो फिर स्वतः शुद्धि है ही है और मलिन के साथ संसर्ग न करने के कारण वह दूसरे से दूसरे के संपर्क से आने वाला जो मल है अशुद्धि है उससे भी रहित ही रहेगा इसी दृष्टि से अप्राण और अमना होने से ही का अर्थ है यस्मात कारणात्ण और यस्मात्नात्मना ये ही का अर्थ निकलेगा तस्मात् अर्थ है शुद्ध उस कारण से वह शुद्ध नित्य वह स्वतः तो शुद्ध ही है और अशुद्ध उपाधि के साथ भी उसका संसर्ग न होने से अशुद्ध उपाधि से भी रहित होने से वह शुभ्र है तो अप्राणु हमना और आगे कहते हैं इस प्रकार वह जिस कारण से उपाधि से कार्य रूप उपाधि से रहित है प्राण और मन शब्दित कार्य रूप उपाधि से विविख्त है तो कारण की तो कल्पना है जब कार्य का ही संसर्ग उसके साथ नहीं है तो वस्तुतः जो कारण उपाधि है अक्षर शब्दित उससे भी वह असंश्लिष्ट ही रहेगा मूल विद्या से भी अभ्याकृत से भी इसी दृष्टि से आगे कहते हैं ही यानी अस्मात्णात अक्षरात् परत अक्षरा पर तो परत या अक्षरात् विशेषण है तो अपने कार्यभूत जो आकाशादि है आकाशादि त्रिगुणात्मक अव्याकृत के ही परिणाम है ना? इसलिए उनको कहा जाता है अव्याकृत का परिणामात्मक कार्य आकाशादि भूतों को और ये सारा भौतिक जगत भी आकाशादि पंचभूतों द्वारा अव्याकृत का यानि माया का अक्षर का ही परिणाम है और परिणाम की अपेक्षा परिणामी को माना जाता है पर व्यापक अभ्यंतर सूक्ष्म <coughs> तो अपने कार्य की अपेक्षा जो व्यापक है सूक्ष्म है, अभ्यंतर है, अक्षर और उससे भी यह पर है यणात् जिस कारण से यह ब्रह्म कार्यक्रम संघात समिवेष्टि कार्यक्रम संघात के कारण से भी असंश्लिष्ट है जिस कारण से आभ्यंतर है उस कारण से उसका भी अधिष्ठान है ना और अधिष्ठान के साथ अधिष्ठान अपने में अध्यस्त वस्तु के गुण दोषों से गुणवान या दोषवान नहीं होता अध्यासभाष्य में भष्कर भगवान ने कहा कि जो अधिष्ठान है वह अध्यस्त वस्तु के यकिंचित भी गुण दोषों से गुणवान या दोषवान नहीं होता तो ये जो उपाधि हैं मूर्त अमूर्त कहो या क्षर अक्षर रूप कहो या कार्य कारणात्मक कहो ये कार्य कारणात्मक उपाधि मात्र से पर असंश्लिष्ट ब्रह्म होने से दिव्य शब्दित नित्य विज्ञप्ति होने से वह शुभ्र हैं शुद्ध है। शुद्धता में दो हेतु बताएँ यस्मात्णो अमनः इससे कार्य उपाधि राहित्य इसलिए कार्यगत अशुद्धि उसमें नहीं होगी और अक्षरात्त पर ही यानी अस्मात्मात् शुभ्र तो कारण उपाधि से भी असंस्लिष्ट हैं तो कार्य कारण उपाधि विनिर्मुक्त होने से परतः अशुद्धि उसमें नहीं होगी और स्वतः अशुद्धि का कोई प्रश्न ही नहीं आता स्वतः तो शुद्ध ही है वह नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है इस प्रकार वो परा विद्या से मान जो अदृश्यवादि विशेषणक ब्रह्म है अक्षर हैं वह ऐसा है स्वतः ये यह यहाँ पर कहा गया पराविद्या के विषय का विस्तार से वर्णन करने के लिए मुंडक प्रारंभ हुआ है न तो इसके भाष्य की चर्चा हम लोग कल करते हैं